Ala Jai Jai Govind Jai Jai Raghav Raman Hari Govind Jai Jai Raghav Raman. मण हरिगोविंद जय जय मुन हरि की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयते पराशत सू सत्यवती हृदय नंदनोव्यास यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षतम परम लक्षक्षतक्षम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणे आ प्रवर्ती तो हम रूपोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाई श्री श्रीप्र श्रीपं साग्रात सहगण रघुनाथ सजीव साइतम सवभूत श्री सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपालां सहगण ली विशाखाता आजा लंबित भुजौ कमलाय संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौ दिवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकुणतायण नमस्कृत्य नरम चु नमं देवी सरस्वती व्या ततो जयमदीर व्हांछाक तुभ्य कृपा सिंधुभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथ श्रीजीव में कुरुत मंद मते दया द्रा बुलशु वृंदावन बिहारी लाली चरचेद श्रीमद चैतन चरता वंदना कर रहे हैं के कृपा गुणय सुगृहान उधर भंगा रघुनाथ दासन जय हो रंग श्री कृष्ण चैतन्य अमम प्रपद्य हम श्री कृष्ण चैतन्य देव उनकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य हम अमम प्रपद्य कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य होकर के विराजमान हुए जो जग को चेतनता प्रदान करें इसका नाम है चैतन्य भक्त की चेतना जो प्रदान करें इसलिए उनका नाम है चैतन्य ऐसे श्री कृष्ण ही जहां सर्वोत्तम कृष्ण भक्ति का दान देने के लिए विराजमान हुए और श्री राधा भाव दुत सुमुलित होकर स्वयं उस प्रेम का आस्वादन ले रहे हैं और जगत को दान दे रहे हैं भाव सुमलित होकर के स्वयं उसका आनंद ले रहे हैं और श्री दु से होकर के स्वयं भी आस्वाद ले रहे हैं और जगत को भी दान कर रहे हैं वो हरी वो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य देव उनकी हम शरणागति ग्रहण कर रहे हैं प्रपत्ति ग्रहण कर रहे हैं प्रपद्य। जिन्होंने कृपा गुण युग्रंध उपात उदृत्य भंग्या रघुनाथ दासन श्री रघुनाथ दास उनको किसी बहाने से मैंने कृपा के भंग मां के द्वारा कृपा गुणों से ग्रह रूपी अंधे कुएं से निकाला श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यो तो नृत्य पर करे हैं परंतु तो अनेक अनेक बात प्रकट लीला में मृत्यु पड़कर जहां तहां पड़ा रहता है और उसकी बड़ी दुर्दशा दिखती है और फिर जब उसमें अपूर्व व्याकुलता उत्पन्न होती है तो ठाकुर उसके ऊपर अपूर्व कृपा करते जैसे प्रकट लीला में श्री हनुमान जी कहा पड़े हैं राम जी का ब्याह हो जाएगा राम जी को बनवास हो जाएगा चौथे वर्ष बनवास हो जाए पूरे होने पे आ जाएंगे जानकी जी का जब हरण होगा और हनुमान जी पढ़े हुए हैं सुग्रीब की सेवा में विषयी की सेवा में उनमें लगे हुए हैं और फिर रामचंद्र जी से मिलन होगा जानकी जी का जब हरण हो जाएगा तो ये नीला शक्ति ही नित्य परकर में भी व्यकलता और दीनता उत्पन्न करने के लिए उस नित्य परकर को भी कभी कभी व्याकुलता में डाल देती है और उसको दीनहीन और संसार चक्र में फंसा हुआ दिखाती है। ऐसे ही शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्य परकर है परंतु कहा शुरू शुरू में पड़े हुए हैं बस अपनी जिम्मेदारी उनको देखने के चक्कर में उनको संभालने में कहीं पड़े हुए हैं और श्री महाप्रभु इनको कृपा के द्वारा निकाल ले तो कृपा गुण महाप्रभु के कृपा रूप जो गुण है उनके द्वारा ग्रह रूपी अंधेरे कुएं से उध्रतियो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु ने निकाला और नस्वरूप अपने स्वरूप गोस्वामी श्री स्वरूप दामोदर उनके हाथ में उनको सौंपा माने उनको धरोहर के रूप में रंगनाथ दास को श्री स्वरूप गोस्वामी जी उनके हाथ में सौंपा स्वरूप दामोदर के हाथ में सौंपा और फिर वे अंतरंगम श्री रघुनाथ दास को अंतरंग बनाया ऐसे श्री कृष्ण चैतन देव की हम वंदना कर रहे हैं उनकी शरणागति हम ग्रहण कर रहे हैं ऐसे प्रार्थना के आगे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनके चरित्र का अनुरूपण कर रहे हैं श्री जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आद्वित चंद्र जय गौर भक्त वृंद मत गौर चंद्र भक्त गौण संगे लीला चले नाना लीला कोरे नाना इस प्रकार श्री गौरी चंद्र भक्तगणों के साथ में अनेक अनेक प्रकार की लीलाए कर रही हैं। यद्यपि अंतरे कृष्ण बाधय बाहर न प्रकाशय भक्त दुख भय श्रीमंद महाप्रभु के हृदय में यद्यपि कृष्ण वियोग परिपूर्ण रूप से विराजमान श्री जगन्नाथपुरी गंभीर यह वियोग को सिद्ध करने वाली अपूर्व जगह है वृंदावन संयोग को सिद्ध करने वाली जगह और श्री जगह नवद्वीप श्री नीलाचल धाम वह कहीं वियोग को प्रकट करने वाली जगह है तो श्रीमद महाप्रभु के भीतर यद्यपि कृष्ण वियोग विराजमान है और वियोग बाधा दे रहा है पंत महाप्रभु उसे अभी प्रकट नहीं कर रहे हैं भक्तों के दुख के भय के कारण उत्कट वियोग दुख यदि जबे बहिराए तभी यह वैकल्य प्रभु वर्णन न आए, आए। भीतर महाप्रभु का जो वियोग दुख है वो जब बाहर आ जाएगा उस समय श्री महाप्रभु को जो विकलता होती है उस विकलता का वर्णन नहीं किया जा सकता है महाप्रभु की जब विकलता उत्पन्न होती है उस समय श्री रामानंद राय कृष्ण कथा कहते हैं स्वरूप गोसाई स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सामने कुछ गायन करते हैं और विरह वेदना में कृष्ण गुणानुवाद का गायन करते राय रामानंद श्री स्वरूप दामोदर और यहां पर कहीं जोड़ लेना चाहिए श्री हरदास ठाकुर उनका संकीर्तन ये तीनों वस्तुएं है विरह वेदनाय प्रभु राखय परां ह वेदना में श्री प्रभु के प्राणों की रक्षा करते हैं कृष्ण नाम श्री कृष्ण लीला स्वरूप का ज्ञान गायन ये महाप्रभु की रक्षा करती हैं। दिने प्रभु नाना संगे होय अन्न मना अनेक अनेक बात श्री प्रभु से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और मिलने में श्री प्रभु की कोई रुचि नहीं है रात्र काल में जब कोई आता नहीं है उस समय महाप्रभु की विरह वेदना एकदम बढ़ जाती है इसलिए उस समय शिव महाप्रभु को सुख देने के लिए दो जने पास में महाप्रभु के आते हैं रात के समय वो श्री राय रामानंद बहुत देर तक रहते हैं स्वरूप दामोदर ये भी बहुत देर तक महाप्रभु के साथ में सत्संग करते हैं फिर जाकर के स्वरूप दामोदर अपनी गुफा में और श्री रायरामन ये अपने घर में फिर बहुत देर रात्रि होने पर फिर ये लौट लौट जाते और दोनों कृष्ण श्लोक का गीत करते हुए इनको सांत्वना प्रदान करते हैं सुवल ये छे पूर्व कृष्ण सुखेर सहाय गौर सुखदान हेतु तेछे रामा रा, राम राय जैसे सुबल श्री कृष्ण के सुख के सहायक थे इसी प्रकार श्री महाप्रभु को भी सुखदान देने के लिए श्री राम राय राम राय ये सुबल के समान महाप्रभु को धैर्य प्रदान करते हैं पूर्व ये राधार साहे ललता प्रधान पहले जैसे श्री ललता जी राधारानी के प्रधान सखी होकर के विराजमान थी इसी प्रकार स्वरूप गोस्वामी भी श्री महाप्रभु के प्राणों की रक्षा करते हैं इन दोनों जनों का सौभाग्य वर्णन भी किया जा सकता है प्रभु के ये परम परम अंतरंग हैं दोनों श्री राय रामानंद और स्वरूप दामोदर दोनों के दोनों परम अंतरंग हैं श्री राय रामानंद के दो स्वरूपों का वर्णन कर दिया यहां पर निकुंज में एक तो स्वरूप विशाखा का स्वरूप है जिनके साथ में श्री महाप्रभु सारा विवेचन कर रहे हैं साधन साध्य तत्व तो, और दूसरा यहां पर श्री राम राय का रामानंद राय का स्वरूप सुबल का भी स्वरूप वर्णन किया दोनों स्वरूप होकर के बिराज मत बेहर गौर लया भक्त गौर इस प्रकार श्री महाप्रभु भक्तगणों को लेकर के बिहार करते हैं अब श्री रघुनाथ रघुनाथ राय आ, आ, दास जी के साथ में जैसे श्रीमंग महाप्रभु का मिलन हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं पूर्वी शांति पूरे रघुनाथ यम आईला महाप्रभु कृपा को तारे शिक्षा पहले श्री रघुनाथ शांतिपुर में श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एक बार अपने स्थान से आए थे और श्री महाप्रभु ने इनके ऊपर शिक्षा की दी थी और इनको शिक्षा प्रदान की थी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अनेक अनेक बार घर से भाग भाग करके महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे और महाप्रभु ने उस समय इनको शिक्षा दी थी कि प्रभु शिक्षाते थे, थे हो निजी घरे आए जब जब भी आए प्रभु ने शिक्षा दी बोली नहीं अभी घर लौट जाओ अभी घर घर लौट जाओ अभी तुम्हारा बैराग्य दृढ़ नहीं है प्रभु की शिक्षा से ये अपने घर लौट लौट करके चले जाते थे महाप्रभु कह रहे हैं कि मरकट बैराग के विषय प्राय कि तुम बंदो जैसा जो वैराग्य है उसको छोड़ो और ये मकट वैराग्य छोकर को छोड़ो ये अभी तुम्हारा विषयों में कहीं चित्र लगा हुआ है इसे ये वहीं रहने लगे घर में लौट जाते थे भीतरे वैराग्य बाहरे को सर्व कर्म भीतर तो श्री रघुनाथ दास के गुप्त वैराग्य है बाहर सारे कर्म कर रहे हैं और इनको देख कर के माता पिता इनको बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही है कि बालक ठीक है कहीं संभाल रहा है ये घर के कामकाज को हमारी जो जमींदारी है उस जमींदारी के काम को संभाल रहा है ये देख कर के माता पिता को है बड़े चतुर बुद्धिमान बहुत व्यवहार में बड़े कुशल है रघुनाथ दास गोस्त तो माता पिता को बड़े मन में आनंद हो रहा है मथुरा हईते प्रभु आइला वार्ता यभ पाईली श्री महाप्रभु मथुरा गए और मथुरा से लौट करके आ गए हैं वृंदावन दर्शन करने पार के बाद में छह वर्ष तक महाप्रभु संन्यास के बाद में विचरण करते रहे और छठे वर्ष के अंत में श्रीमंत महाप्रभु जब लौट करके वापस जगन्नाथपुरी आ गए हैं ये प्रभु के पास में जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कि हम भी प्रभु का दर्शन कर जाए पर बीच में एक बाधा आ गई कि हेन काले इसी समय मूल के एक मिले अधिकारी सप्तक ग्राम के से हर चौधरी पहले सप्तक ग्राम जो था जिसके ये जमीदार थे वो जमीदारी इनके पास में बाग में आई पहले एक मुलेच्छ अधिकारी था वहां का वहां का जमीदार एक मुलेच्छ अधिकारी था तो उस रियासत का सप्तक ग्राम रियासत का ये वो एक अधिकारी था परंतु उसने कभी राजकीय धन में कुछ गड़बड़ की और ये यद्यपि सम्राट के अधीन था परंतु तो इसने राजकीय धन सम्राट को जमा नहीं किया उस समय राजा इससे कहीं राजा के पास में शिकायत पहुंचे और शिकायत पहुंचने पर हिरण्य बोले कि आप एक काम करें उसक जो मुसलमान अधिकारी है उस मृच अधिकारी से इस जो रियासत है इस रियासत को वहां से लेकर के आप मुझे दे दें तो हिरण्य दास मुलुफ नील मोटता कर दिया श्री हरणदास ने कहा कि अब आप ये जमींदारी हमको दे दें राजा से कहा तो राजा जो है उसे ऐसा इनको दे दिया हरणदास ने जमी जागीर जो ली जमीदारी जो ली वो 12 लाख रुपए का वचन दे करके ये जमीदारी दी थी कि हम आपको 12 लाख रुपया देंगे और इस मुल्क की जमीदारी आप हमको दे दें तार अधिकार गिल मरे से देखिया राजा ने उस मुसलमान जो मिले अधिकारी था उससे जागीर लेकर के और हेमदास जी को दे दी तो मिले अधिकारी जो था उसका सारा अधिकार उस जमीदारी से चला गया उस जागीरदारी से उसका सारा अधिकार चला गया था अब वो भीतर ही जी उनके साथ में बहुत द्वेश कर रहा था और देख देख करके भीतरी भीतर भीतर को रहा है मर रहा है तो ताल अधिकार गिर जब मुसलमान का अधिकार चला गया तो मरे से देखिया वह श्री दास को देख देख करके मर रहा है कि जागीर मेरे पास में थी और राजा ने अब मुझे आपदस्त कर दिया और हिरण्य दास को यहां का जागीरदार बना दिया है बाल लक्ष्य देन राजा है साधे विश्व लक्ष्य इस तरह ये भीतर भीतर बात दुख मान रहा था ईर्षमस मरा जल जा रहा था हिरनदास ने 12 लाख रुपया अदा करने का वायदा दिया और करके अधिकार पत्र ले लिया लिखा पढ़ी कर ली मुसलमान चौधरी के हाथ से जब अधिकार निकल गया तो हिरनदास को उस समय 20 लाख रुपये आमदनी होती थी उस जाग, जागीर से जबकि देते थे 12 लाख रुपया और एक तरह से 8 लाख रुपया जो है वो ये बीच में खा जाते थे तो वसूल तो करते थे 20 लाख रुपया और देते थे जमा करते थे 12 लाख रुपया और बीच में खा जाते थे 8 लाख रुपया आठ लाख की इनको प्रतिवर्ष बचत होती थी ये उस मुसलमान चौधरी को उस आठ लाख में भी कुछ नहीं देते थे तो बारह लाख से देख राजा है साधन बीस लाख। बारह लाख तो राजा को देते थे और बीस लाख ये वसूल करते थे और सही तरह कुछ ना पाया हर प्रतिपक्ष और एक ढेला भी उस आ, को नहीं देते थे उस मुसलमान पहला वाला जो चौधरी था उस मुसलमान चौधरी को कुछ भी नहीं देते थे इसलिए वो मुसलमान चौधरी इनके विरोधी हो गया हो गया। राजफत दिया उजीर आनिल। इसने राजा के पास में राजा के काम भरे शिकायत भरी मारे आप क्या कर रहे हैं वो आठ लाख टैक्स खा जाता है क्यों 12 लाख जमा करता है आठ लाख खा जाता है तो बार बार राजघरे दिया राजा के पास में बार बार यह हिरण्य गर्भ की हिरण्य दास की शिकायत करता था और उजीर आमिर एक दिन कहने पर अच्छा चेकिंग करेंगे चेकिंग करने के लिए राजा के वजीर को लेकर के वो चौधरी मुसलमान चौधरी इनके घर पर आ गया उनको लेकर के आ गया है और हिरण्य मजुमदार पलाय रवनाथिर बांधिया हिरण्य मजुमदार इन दोनों को पता लग गया तो हिरण्य दास जो थे वो ये जान करके के बसीर आ रहा है और वो यहां पर हमारे सारे अकाउंट को बही खातों को चेक करेगा कि कितना वसूल किया कितना हमने राजा के खजाने में ट्रेजरी में जमा कराया तो इस बात को जान करके कि हमारी चेकिंग होने वाली है हिंड मजुमदासन दास ये दो भाई हैं दास और गोर्धन दास ये दोनों भाई हैं ये दोनों के दोनों वहां से भाग गए उस समय रघुनाथे और बांधे जो बजीर आया था उस बजीर ने जब हेनीदास और गोवर्धनदास ये दोनों नहीं मिले तो उनके स्थान पर उसने श्री रघुनाथ इनको बांध लिया इनको बंदी बना लिया बोल तुम अंडर कस्टडी होगे, तुम नहीं जाओगे कहीं एधन नहीं जाओगे उनको बांध लिया है कि कही कहीं भाग नहीं जाए और मुसलमान चौधरी जो है उन मुसलमान चौधरी के अधिकार में बेचारे रघुनाथ दास इनको दे दिया कि तुम इसको इसको अपने अधिकार में अपने कंट्रोल में रखोगे अंडर कस्टडी तुम रखोगे रघुनाथ करे भर्सना अब तो उस मुसलमान चौधरी की बनाई वो श्री रघुनाथ दास को बार बार प्रतिदिन इनकी कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा ताबू कहां है उसको जल्दी से बुला करके लाओ तुमको पता है नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और नए पाई यातना नहीं तो तुमको यातना प्रदान करेंगे टॉर्चर करेंगे तुम ही उन अपने पिता और ताऊ इन दोनों को लेकर के आओ मारे आने यदि देखे रघुनाथ ये रघुनाथ की पिटाई करने के लिए जब जब भी आए टॉर्चर करने के लिए जब जब भी आए पिटाई करने के लिए आए रघुनाथ के भोले से शक्ल को देख करके मन फ्री आए उसका मन फिर जाए और ये इनको पीटे नहीं पाते न पारे मारिते मार नहीं सक रहा है विशेषे कायृत्ति अंतरे करे डर मुख तर्जन गर्जन करे मारिते सभा अंतर विशेष रूप से कायस्यवृत्ति ही इसके मन में है वो कायस्य जाति का व्यक्ति था और कायस्थ जाति से वो डरता भी था श्री रघुनाथ और ये गौरह ये श्री रघुनाथ हिरण्य हिरणदास और गोरधन रघुनाथ दास के पिताजी और ताऊ ये कायस्थ हैं और वो कायस्थ जाति से बड़ा डरता था कायस्थ जाति तो बुद्धिमान भी बहुत होती है तो रघुनाथ कायस जाति के हैं तो ये कायस जाति से अत्यंत अत्यंत डरता भी था और कायस जाति तीक्षण बुद्धि भी है इसलिए विशेष से वृत्ति अंत वे करे डरे ये कायस्य हैं इसलिए वो मुसलमान चौधरी भीतर से डरता था इसलिए मुखे तर्जन गर्जन करे श्री रघुनाथ को मुंह से तो बहुत डाल डांटता था गाली गलोच भी करता था कजन गजन भी करता था परंत मारित सभा अंतर मारता नहीं था मारने में ये भीतरी भीतर मारपीट करने में भीतरी भीतर डरता भी था उस समय श्री रघुनाथ के चिंतन उपाय श्री रघुनाथ बड़े चतुर थे और रघुनाथ ने अपने मन में भीतर एक उपाय सोचा और उनसे कहा विनित करिया बोले से मे बड़ी विनती करके हाथ पैर जोड़ते हुए बड़ी प्रशंसा करते हुए उसे मुसलमान चौधरी से ये कहने लगे कि अमार पिता ज्येष्ठा है तुम दो भाई भाई भाई कलह कल सर्व भाई बोले भाई मेरे पिता और मेरे ताऊजी ये तुम्हारे भी भाई ही हैं तुम दोनों भाई भाई हो काय को भाई भाई आपस में लड़ते हो तो मेरे ज्येष्ठा मेरे पिता ये तुम्हारे भाई हैं और भाई भाई आपस में लड़ रहे हो ये अच्छी बात नहीं है कभू कलह कभू प्रीति ये निश्चय नहीं अरे कभी लड़ते हो कभी प्रीति करते हो यह कोई निश्चय नहीं है काले पुनः तीन भाई हमें एक खाई। आज तुम लड़ रहे हो मैं देखूंगा कि कल फिर से तुम तीनों भाई एक स्थान पर बैठे दिखोगे तो तुम्हारी लड़ाई मैं जानता हूं कि तुम्हारी लड़ाई वास्तव लड़ाई नहीं है आमी ये छे पितातेमार बालक बोलने में बड़ी चतोर जैसे मेरे पिता हैं ऐसे मैं तुम्हारा भी तो बालक हूं जैसे मेरे पिता हैं तुम भी मेरे पिता के समानी हो आम ही अमार पालक मैं तो तुम्हारा पालने हूं। तुम पालक हो पालक हो करके तुम पालने को मुझे मारो ये कोई अच्छा लगता है क्या तुम तो तुम ही सर्वशास्त्र जाने जिंदा पीर प्राय तुम तो सारे शास्त्र को जानते हो और तुम तो जिंदा पीर हो जीवन मुक्त जैसे व्यक्ति हो जीवित ही जीवन मुक्त जैसे तुम व्यक्ति हो जिंदा पीर हो जीवन मुक्त हो होनी से ही मृक्ष मन हल ऐसे जब मीठी मीठी बात कही तो उसकी बात को सुनकर के उस मृक्ष का मन बिल्कुल आर्द हो गया और दारे बाही अश्रु पड़े कादिते दा और उस समय वो रोने लगा और दाढ़ी बही अश्रु पड़े उसके आंसू जो है वो इतने बहे कि उसकी डाढ़ी गीली हो गई दाढ़ी भी गीली हो गई और कादिते लागे और वो पुकार पुकार करके कह, कहने लगा मृत्य कहे आज है तुम मोर पुत्र बेटा तेने कहा तो आज से तू मेरा पुत्र ही हो गया आज छाने तो करी एक सूत्र मैं आज तुमको छोड़ दूंगा तुमको एक चतुराई जो है वो चतुराई करके मैं तुमको मुक्त करा दूंगा उजिर कहिया रघुनाथे छोड़ाय प्रीत करी रघुनाथे कहेल लागिल और उसने वजीर जो आए थे राजा के उन राजा के पास में गया आप तो बजीर तो लौट गया बजीर तो ये बजीर के पास में गया मुसलमान चौधरी और मुसलमान चौधरी जाकर के वहां पर कहने लगा लगा म, के इस बच्चे को हमने जबरदस्ती बांध रखा है ये ठीक नहीं है बच्चा बड़ा सीधा साधा है इसको छोड़ दो ऐसा कहकर के उसने वजीर से कह करके रघुनाथ दास को जो बंदी बना लिया था अंडर कस्टडी रखा था उसको उनको छोड़वा छोड़वा दिया तो रघुनाथ छुड़ाई, प्रीत करी रघुनाथे कहते लागिन और प्रेत प्रेम करके श्री रघुनाथ से यह कहने लगा कि तुम ज्येष्ठान निर्बुद्धि अष्ट लाख खाए कि तुम्हारा ताऊ बान है वो आठ लाख रुपया प्रतिवर्ष खा जाता है आमी हो भागे हमारे कुछ दवाई दुआई जाए जो आठ लाख बचता है उसमें से कुछ मुझे दिलवाओ मैंने तुमको छुड़वाया है अब ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है <laughs> वो उधर गबन कर रहा है और वो कह रहा है कि इस गबन में से मुझे भी मेरा हिस्सा मुझे तो राजकी में तो ये राजकीय सेवक तो कभी अः हो नहीं सकते हैं उनमें तो आ, कहीं न कहीं चोरी की भावना रहेगी बोल मैं भी भागीदार हूं तुमको जो लाभ मिलता है उस लाभ में से कुछ मुझको भी देना किशु दीवारे युजाए वो उचित है मुझे भी कुछ प्रदान करो यदि तुम्हें तुम्हार ज्येष्ठा मिलाहा हमारे सही भालय कर भाल दिल तारे तो तुम जाओ और अपने पिता और जेष्ठा इनको तुम मुझसे मिलाओ जो तुमको अच्छा दिखे कुछ भार यदि मुझे दिखा दर, दलावा देते हो तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूंगा अब मैं ऊपर ही छोड़ता हूं कि तुम कितना हमको दोगे तो कुछ परसेंटेज हमको दे दो तुम्हारा जो बच रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज हमको दे दो तो ये तुम्हारे ऊपर ही तो रहा तुम्हें तो यहां मिला हमारे तुम जाओ अपने ताऊ को हमारे साथ में हमारी मीटिंग करा दो अपने ताऊ के साथ में एक यही भाल है कर अच्छा लगे वो तुम करो तुम जो करोगे उसको हम मान भी लेंगे भाग दिल तारे ये हम तुम्हारे ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं कि तुम कैसे ये सोचते हो अब मुसलमान चौधरी वो ये चाह रहा है कि जितना मिल जाए उतना ही ठीक भागते भूत की लगोटी भली तो वो वाली बात है तो जितना मिल जाए उतना जितना देगा उतना ठीक है तो ये कह रहा है कि जो तुम दिलवा दोगे वो ठीक है रघुनाथ आश तभी ज्येष्ठ हम श्री रघुनाथ को तो समय आए और उन्होंने अपने को इनको उनको मिला दिया है। और मिलाकर के सब शांत हई उस मुसलमान से मिलाकर के जो झगड़ा था वो झगड़ा किसी तरह से शांत हो गया और शांत होकर के कुछ दे लेकर के उसके उसका भी कुछ हिस्सा उसका भी कुछ हफ्ता बात दिया और देर लेकर के इन्होंने बात को अभी तक तो पूरा आठ लाख पचा रहे थे उसमें से कुछ देर लेकर के इन्होंने झगड़ा शांत कर दिया है इस प्रकार श्री रघुनाथ उनकी व्यावहारिक कुछ व्यवहार कुशलता उसका संकेत किया कि व्यवहार कुशलता से इतनी बड़ी एक आपत्ति उसको इन्होने अपनी बाड़ी के प्रभाव से कहीं किसी तरह से समाधान किया है मतलब रघुनाथ लगभग एक, लग एक वर्ष उसे कुछ ज्यादा व्यतीत हो गया है दूसरा जब वर्षा आ गया उस तो समय श्री रघुनाथ फिर से श्री महाप्रभु के पास में भाग करके जाने लगे रात्रि को उठ करके जैसे ये अकेले चले पिता को कहीं पता लग गया और दूर हई थे पिता तारे आनिल धौरिया ये दूर जा रहे हैं पिता ने इनको पकड़वा लिया और पकड़वा करके इनको वापस बुला दिया ये जब जब भी जाए पिता कोई दूत लगा दे और दूर जाते जाते रास्ते में ही ये पकड़ने में आ जाए यही मत बार बार पलाय धौर आने श्री रघुनाथ दास बार बार घर से भागते हैं और बार बार रघुनादास ये पकड़े जाते हैं तबे तार माता कहे तार पिता तब मां ने पिता से कहा कि देखो जी पुत्र बातुल नहीं। मेरा बेटा तो पागल हो गया है इसको तो भक्ति का पागलपन सवार हो गया है ये तो भक्ति में भाग रहा है यहां राखा आए। इसको बांध करके रखना पड़ेगा तार पिता कहे तारे निर्विन्न हो पिता कह रहे हैं कि ना कैसे बात करके रखे दुखी हो रहे हैं निर्विन्न हो रहे हैं इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अक्सरा सम यही सब बाधित यार नारिके मान बोले इंद्र के समान ऐश्वर्य है अक्षरा के समान इसका विवाह कर दिया है सुंदरी नारी भी इसके पास में विराजमान है, है तो ये सब लेख मन ना, मन इसके मन को में ये संपत्ति ये अक्सरा सरि की परम सुंदरी स्त्री ये भी बांधने में समर्थ नहीं हुई है दबिल बंधने तारे राखवे के मन अब तुम ही बताओ कि रस्सी के, के बंधन में रस्सी से बांध करके मैं कैसे इनको रख सकता हूं जन्मारे प्राग्त घुचाई थे भाई पिता तो केवल जन्म दे सकता है बालक के भाग्य को वो नहीं बदल सकता है सबका अपना अपना भाग्य है माता पिता केवल जन्म देने के अधिकारी हैं भाग्य बदलने के अधिकारी नहीं है तो जन्मदाता पिता नारे प्रार्ध घुचाई जन्मदाता जो पिता है वो प्रार्ध्य को कहीं समाप्त नहीं कर सकता है प्रार्ध्य को नहीं बेट सकता है चैतन्य चंद्र कृपा हया चैतन्य चंद्र बातों के राखे पारे मेरे बेटा के ऊपर चैतन्य चंद्र की कृपा हो गई है और जो चैतन्य चंद्र के द्वारा पागल बनाया गया है ऐसे व्यक्ति को कौन रख सकता है ये चैतन्य किसी को पागल बनाए तो उसको कौन रख सकता है तबे रघुनाथ किसी विचारास ने कुछ मन में विचार किया बारवा पकड़े जाने पर बारवा भागते हैं बारवा पकड़े जाते हैं तो इन्होंने मन में विचार किया अन्नत्यानंद नित्यानंद गोसाई पास चले आर देने ये पिता से आदेश लेकर के एक दिन श्री नित्यानंद गुसाई उनके पास में चले पानीहाटी ग्राम में पायल प्रभु दर्शन में में इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन पाया कीर्तनिया सेवक गण संगे बहुजन श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में बहुत सारे कीर्तनिया सेवक गण हैं गंगा तीर के ऊपर वृक्ष के नीचे एक चबूतरे के ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान हैं कोट सूर्य के समान जैसे प्रकाश चारों ओर हो रहा है तले ऊपरे बहुभक्त अच्छे बेष्ट थे और चबूतरे के ऊपर श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु बहुत से भक्तों से आविष्ट होकर के बैठ रहे हैं देखिया प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित श्री रघुना दास श्री नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देख करके बहुत विस्मित विस्मित हुए आश्चर्यचकित हो रहे हैं इन्होंने दंडवत करते हुए कुछ दूरी से दंडवत करते हुए साष्टांग दंडवत के लेट गए सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे उस समय श्री नित्यान प्रभु से किसी सेवक ने कहा कि महाराज ये सप्तक ग्राम के जमीदार उनके पुत्र हैं बड़े कुशल हैं ये रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं नित्यान प्रभु को ऐसे किसी ने कहा कि रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं सुनते ही शून्य प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन सिद्यान प्रभु रघुनाथ से बोले अरे चोर आज तुझे मैंने देख लिया नित्यान प्रभु रघुनाथ से करे अरे चोर मैंने दर्शन कर लिया चोर क्यों कहा बोले किसी की संपत्ति को बिना उससे पूछे यदि कोई छुए तो वो चोरी कहलाएगा श्रीमद महाप्रभु मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति को यदि बिना मेरी आज्ञा के कोई प्राप्त करना चाहे तो वो चोरी है मानो श्री नित्यानंद प्रभु ये आदेश प्रदान कर रहे हैं कि यदि गौर कृपा को प्राप्त करना है तो गौर कृपा तभी मिलेगी जब श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो नित्यानंद प्रभु की जय श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना गौर कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती है नित्यानंद गौर तत्व तो है नित्यात नित्यानंद सेवा मूर्ति होकर के विराजमान है इसलिए उनकी कृपा के बिना श्री गौरव कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो शून्य प्रभु कहे चोरा दिल दर्शन बोले अरे आज चोर को देख लिया देख लिया आए आए आज तो कर्मु दंडन जल्दी आ जल्दी आ आज तुझे दंड मिलेगा चोर पकड़ लिया है तो आज चोर को दंड मिलेगा प्रभु न श्री प्रभु बुला रहे हैं परंतु श्री रघुनाथ दास महाप्रभु के पास में गमन नहीं कर रहे हैं आकर्षिया तार माथे प्रभु दौरे लरण परंतु श्री नित्या प्रभु क्या लीला खेच करके रघुनाथ को तो अपने पास में लाए से बैठा करके रघुनाथ के माथे के ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु ने चरण रख दिएम करण श्री नित्यानंद राय की जय नित्यानंद राय ने उस समय श्री पास में आकर्षया पहले तो खींचा और फिर तार माथे प्रभु धौरे चरम श्री रघुनाथ दास के माथे के ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रख दिए कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय श्री नित्यानंद परम कौतुकी सहजे दयामय होकर के विराजमान है रघुनाथ कहे कि चु है सदै श्री रघुनाथ से के प्रति कुछ सदै हो के श्री नित्यानंद प्रभु कहने लगे दया उत्पन्नी और कहने लगा कि नकट ना आयिस मोर भार दूरे दूरे बोले अरे चोर मेरे पास में नहीं आता है दूर दूर भाग रहा है आज लाग पाई अच्छो दंड में तुम्हारे परंतु तो आज मैंने तुझे पा लिया है अब तुझे मैं दंड दूंगा आज मैंने तुझे पकड़ लिया है अब मैं तुझे दंड दूंगा बोले क्या दंड बोले दधी चिवडा भक्षण करा मोर गण मेरे जितने भी भक्तगण है उन सब को ट्रीट देनी पड़ेगी <laughs> मेरे जितने भी भक्तगण हैं उनको दही चूड़ा उनका भक्षण कराना पड़ेगा इन सब को तुझे यही दंड है भक्तगण हैं इन सबों को तू इन बैष्णवों की सेवा कर इन बैष्णव को तू दही चूड़ा ये तुझे खिलाना पड़ेगा इनको ट्रीट देनी पड़ेगी सुन आनंदित तो हर ना मोने ऐसे बढ़िया दंड इसने दंड महोत्सव श्री रघुनाथ के दंड महोत्सव का वर्णन कर रहे हैं कि जहां दंड भी महोत्सव बन जाए रघुनाथ बड़े भारी प्रसन्न हो रहे हैं और आनंद होकर तो के श्री रघुनाथ इस दंड को स्वीकार करते हैं और महामहोत्सव ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं शेक्षण निजलो पठायल ग्रामीण उसी समय श्री रघुनाथ दास ने अपने सेवक जो है उनको गांव में दौड़ाया और भक्ष्य द्रव्य लोक सर्व ग्राम हरित आने के गांव में जितना भी चूड़ा दही खाने की जितनी भी भोजन की सामग्री है उस को ले आओ तो जितने भी हलवाई उनकी एक साथ उनकी सबने बिक्री हो गई एक जगह तो भक्ष्य द्रव्य भोजन योग्य भी द्रव्य है सब ग्राम हरित आने गांव में जितना भी है जिसके यहां पर भी जो भी सामग्री है उस सब को ले आओ चिड़ा दही दुग्ध संदेश आज चीनी कला सब आने प्रभु आगे चौधरी के धरेला चिड़ा चिड़वा दही संदेश दूध चीनी कला जो कुछ भी उन सबों को चीनी केला इन सबको उस समय लाकर के शिव प्रभु के आगे सारा सामान इकट्ठा कर दिया गया ढेर लग गया सब सामान सामान का महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आशीते लागे लोक असंख्य गण महोत्सव हो रहा है ये सुनकर के जितने भी ब्राह्मण लोग थे सज्जन लोग थे वे आगे जिन्होंने सुना बेसब और लोग भी आगे क्योंकि भैया मिले तो कौन नहीं आएगा रूखी सूखी पुरानी कहावत है रूखी सूखी कोस दुकोसी और पूरी खर्रा बढ़े और खबर मिले जो मालपुआ की धाऊन कोश अठारे तो कोष दो कोष रूखी सूखी मिल जाए तो कोष दोस भी कोष दो जा, कोष जाने के लिए भी तैयार यदि पूरी फर्रा मिल जाए बढ़िया गर्म गरम पूरी मिलती हो तो बारह कोष जाने के लिए भी तैयार है और यदि मालपुआ हो तब तो अठारह कोष जाने के लिए भी तैयार है तो सब लोग तैयार हो गए तो महोत्सव नाम सुने ब्राह्मण सज्जन महोत्सव नाम सुन करके जितने भी ब्राह्मण है सज्जन विश आशित लागिन लोग असंख्य असंख संख्या में पर तो भीड़ लग गई आर आर ग्राम वित सामग्री मंगाईल अब आदमी ज्यादा आ गए तो और, और जो सामग्री है वो साम, सामग्री कहीं मगानी पड़ी शत दुई चार तहां आनाइल और उस समय गांवों से और सामग्री मनाई गई दो सौ चार सौ सकोरे को कहीं मंगाया गया तो शर्दुई चार 200 सौ बड़े सखोरा उनको चप्पन उन चप्पन को मंगाया गया मना मंगाया गया बड़े बड़े का आनिल पांच सातें और उस समय बड़ी बड़ी मिट्टी की बड़ी बड़ी जो कुंडी है उनको मनाया गया और उस समय उन बड़ी कुंडियों में एक विप्र प्रभु लागे चिड़ा भिजाईते आदेश से उस समय धोना प्रारंभ कर दिया उसमें चिड़वा धोना प्रारंभ कर दिया चिड़ा धोना प्रारंभ कर दिया भिगो दिए हैं एक ठाई तप्त दुग्धे चिड़ा भिजो और एक जगह गरम दूध में फिर उन धोने के बाद में उन चराओं को गर्म दूध में डाला गया और अर्धेक दही चीनी कला दिया और आधा जो है उसमें चिड़वा दही चीनी इन केला इनको मिलाया गया आधा सूखा रखा गया आधा मिलाया गया बाकी बाद बाकी का जो है आधा जो आधा बचा था उसको आम में मिलाया गया दूध में मिलाया गया और उस समय सुंदर जो सामग्री है वो साम, सामग्री उस समय उपस्थित की गई रामदास ठाकुर सुंदरानंद गंगाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गोरीदास, होर कृष्णदास और कृष्णदास होल ये सब उदाहरण दत्त आदि यथ निज गण उपरे बशीला सब करे करे गण के करे गण श्री नित्यान प्रभु के ये सब परिकर है ये जितने भी नाम लिए गए ये प्रमुखता श्री नित्यान प्रभु का परिकर है ये नित्यान प्रभु का ये पर उनको साथ में लेकर के श्री नित्यान प्रभु ऊपर बैठे हैं कौन गणना करे शून्य पंडित भट्टाचार्य प्रभु बसाए जब श्रीमद महाप्रभु ने श्री नित्यान प्रभु ने देखा कि बहुत सारे भट्टाचार्य यहां पर आए हैं पंडित पंडितगण आए हैं तो उन विद्वान जनों को श्री नित्यानंद प्रभु ने सम्मान दे करके ऊंचे स्थान पर बैठाया क्योंकि उच्च स्थानीय तो पंडिता जो पंडित हैं उनको ऊंचा स्थान प्रदान करना चाहिए यह एक शिष्टाचार है तो श्री प्रभु ने उस शिष्टाचार का पालन किया तो सब महंत जो विद्वान भट्टाचार्य हैं उनको ऊंचे स्थान पर विराजमान किया दुई दुई मृतकुंड का सभाल आगे दिल सबके आगे दो दो सखोरे रखे गए एक, एक दुच चिड़ा दधचिड़ा कई और एक में दूध का चढ़वा डाला गया और एक में दही का चढ़वा डाला गया लोक सब चौथरा तलाम है और जितने भी लोग हैं वे सब चौथरा के नीचे बैठे मंडली बंध होकर के विराजमान हैं इनकी गणना नहीं की जा सकती है एक एक जनेर दुई दुई होलना दिल एक एक व्यक्ति के आगे दो दो सकोरा रखे गए और उनमें चीड़ा, चीड़ा, उसमें दही दूध के चिड़वा रखे गए किसी किसी ब्राह्मण को चौथरे के ऊपर स्थान नहीं मिला है तो दुई दो लान चिड़ा भिजाए गंगा तिरे ये तो अपने दोनों शकुरों को लेकर के गंगा जी के किनारे चला गया और वहां गंगा जी के किनारे जाकर के सकोड़े धो करके और ये इसने सामग्री ले ली यहां तक कि तारे स्थान न पाया आर कथु किसी को गंगा जी के किनारे पर भी स्थान बैठने के लिए नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं सही जले नाम भी कौरे ये तो जल नहीं उतर गया कमल कमर, कमर जल में उतर, उतर करके ये तो दोनों हाथ में सकोरा लेकर के कभी ये कभी ये आनंद से पान करने लगा नाम भी दही चिपटक भक्षण जल में डूब करके ये दही चिपटक चिड़वा उनका भक्षण कर रहा है केह ऊपरे केहो तले केहू गंगा तीरे कोई ऊंचे स्थान पर टीले पर चढ़ करके कोई नीचे कोई गंगा जी के किनारे यहां पर बैठ रहे हैं बीश बीश तीन थावेशन करे और 20 बीस आदमी तीनों स्थानों पर प्रवेशन कर रहे हैं जिसको जहां दिखे वहीं लाइन लगा करके पंक्ति लगा करके बैठ गया है और 20 20 आदमी वहां पर प्रवेशन करने में साफ जुड़े हुए हैं हेन काल आई लता राघव पंडित हासी तेला देखी हिस्मित उसी समय वहां श्री राघव पंडित आए और ये हंसकर के देख रहे हैं और देख करके विस्मित हो रहे हैं ये अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं उन्होंने निशुकोणी नाना मत प्रसाद आनिल प्रभु आगे दिया भक्त को बाटे दिल ये विशेष प्रकार के शाक जो हैं निष्कणी इनको अनेक प्रकार के शाक इत्यादि जो है इन फल मूल प्रसाद इनको लाकर के श्री महाप्रभु के आगे परोसा नित्यानंद प्रभु के आगे परोसा है और नित्यानंद प्रभु ने ये जो श्री राघव पंडित जो लाए थे उस सामग्री को भी सबको बटवा दिया है प्रभु ने कहे तोमा लागे बहु भोग लगाई उस सब कर घरे प्रसाद रहे महाराज मैंने तो राग पंडित कह रहे हैं कि आप तो यहां पर भोग लगा रहे हो और उत्सव कर रहे हो और मेरे घर पर आपका प्रसाद रखा है आज मैंने आपको आप प्रसाद के लिए आज मैंने तैयार किए तो आपको घर पे आना था परंतु तो आप तो यहां उत्सव कर रहे हैं उस समय श्री प्रभुपाल कह रहे हैं कि प्रभु कहे एक दिने भोजन आज तो नहीं आज तो भैया पर उस सब हो रहा है यह, आज तो यहां पर दंड महोत्सव हो रहा है किसी को और दिन आऊंगा तो तुम्हारे घर प्रसाद करियो भोजन संध्या के समय तुम्हारे घर पर प्रसाद करने प्रसाद पाने के लिए मैं आ जाऊंगा आज नहीं गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे आमी सुख पाए एक पुलिन भोजन मैं तो गोप जाती हूँ गोप जाती होकर के गोपों के संगे में इस पुलिन में भोजन करने में मुझे वन भोजन करने में शाद्वल जीवन में बहुत आनंद आता है श्रीमद भागवत ने वर्णन किया शाद्वल जीवन श्राद्वल का मतलब है घास के ऊपर बैठकर करके लौंग के ऊपर बैठ करके, करके भोजन करता वो शाद्दल जीवन <laughs> लोन के ऊपर बैठ करके घास के ऊपर बैठ करके भोजन बोले उसमें बहुत आनंद आता है श्री राघव पंडित को भी श्री महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु ने वहां पर बैठा दिया और इनके आगे भी दो सकोरे रखवा दिए और राघव दिविध चिड़ा ताते भजन भिजाई और श्री राघव ने दोनों प्रकार के चिड़ा उनमें रखे और लोगों के सामने उस बड़े पात्र में कुंडी में राघव ने उस समय चिड़ा भिगो दिए और सब लोगों के सामने बड़े भाव से चिड़ा जो है उनको परोस दिया गया है तो सकल लोके चिड़ा संपूर्ण जबे हल ध्यान तबे प्रभु महाप्रभुरे जब सबके लिए चिड़ा परोस दिया गया उस समय श्री नित्यानंद प्रभु उन्होंने श्री महाप्रभु को का ध्यान किया और महाप्रभु को भी बुलाया गया है महाप्रभु आ देखी नित्यानंद उठिला और उस समय श्री महाप्रभु आ गए बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय और श्री महाप्रभु उठ के खड़े हो गए तार लिया सभा चिड़ा देखित और महाप्रभु सबके किसको परोसा गया है किसको नहीं परोसा गया है ये अच्छी तरह से देख रहे हैं शकल कुंडा होल नार नारे ग्रास महाप्रभु मुखे देन परे और अश्री नित्यान प्रभु सबकी कुंडी और सकोर में से एक एक ग्रास देकर के परिहास करके महाप्रभु के मुख में दे रहे हैं सबके में से एक एक महाप्रभु के मुख में तो हासे सकल कुंडा कुंडो चढ़ा एक-एक ग्रास चारे कुल्हर और जितने भी सकोरे थे उनके एक एक ग्रास को श्री नित्यान प्रभु महाप्रभु को भोजन करा रहे हैं और महाप्रभु के मुख में दे करके प्रयास कर रहे हैं हासे प्रभु एक ग्रास लोया हास करके श्री महाप्रभु ने एक ग्रास लिया और हास्यपूर्वक दिया खावे यार हासिया हासिया और हास्यपूर्वक श्री नित्यानंद प्रभु के भी मुख में महाप्रभु खिलाने लगे तो नित्यानंद प्रभु खिला रहे हैं महाप्रभु को और महाप्रभु खिला रहे हैं नित्य श्री नित्यानंद प्रभु को तो दोनों दोनों को खिलाते हुए विराजमान हो गए इस प्रकार श्री नित्यान प्रभु सभी मंडलियों के बीच में भ्रमण कर रहे हैं और खड़े हो करके श्री महाप्रभु की लीला का जितने भी भक्त हैं वे खड़े होकर के भी महाप्रभु की लीला का दर्शन कर रहे हैं नित्यान प्रभु की लीला का उस समय दर्शन कर रहे हैं यही मत नित्यानंद बेड़ा सकल मंडल श्री नित्यानंद प्रभु सबके मंडल में विचरण कर रहे हैं और दंडाइया रंग देखे वैष्णव जितने भी वैष्णव मन खड़े होकर के और श्री नित्यानंद प्रभु के उस चरित्र का दर्शन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कह रही है बेड़ा के हो नहीं जाने जाने क्यों घूम रहे हैं इस बात को ये नहीं जान सकते कोई भी नहीं जान पा रहा है कि क्यों घूम रहे हैं महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्यवान है परंतु महाप्रभु के दर्शन किसी किसी महाभाग्यवान को हो रहे हैं सबको नहीं दिख रहे सबको केवल नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से किसी किसी को महाप्रभु का दर्शन हो रहा है तो ये दिखाया कि महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा अनिवार्य है ये यहां पर दिखा रहे तबे आसन नित्यानंद क्योंकि कभी तो गौरवताई दोनों का दर्शन हो रहा है और किसी को केवल नी जो है उनका दर्शन हो रहा है तबे आसन नित्यानंद आसने नि वसीला उस समय श्री नित्यानंद प्रभु आकर के आसन के ऊपर बैठे और चार कुंडी आरोया आरो दाहिने रखिला और अमनिया चार कुंडी उन्होंने अपने पास में रख ली तो चिड़ा की चार कुंडी उन्होंने अपने पास में अमनिया रख ली है दाहिनी ओर और श्री महाप्रभु भी वहां पर विराजमान है दुई भाई तभी चिड़ा खाईते लागे लो और दोनों भाई श्री नित्यान प्रभु और श्री महाप्रभु दोनों चिड़ा खाने में लग गए नित्यानंद प्रभु आनंदितावेशन प्रकाश नित्यान प्रभु अत्यंत आनंदित हुए और कुछ कुछ भावावेश उनको प्रकाश करने लिए लगे आज्ञा दिला हरि बोली कर भोजन श्री नित्यानंद प्रभु ने उस समय आज्ञा दी हरे बोल ऐसे सब आज्ञा दे और तो सब लोग कहते हैं कि अब भोजन कीजिए तो सब हरे हरि ध्वनि उठी भरेलू भवन सब लोग हरे हरि ध्वनि कर रहे हैं आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं हरिहरी बलि वैष्णव करो थे भोजन हरिहरी कहकर वैष्णव भोजन कर रहे हैं पुलिन भोजन का सबको स्मरण हो रहा है जैसे श्री कृष्ण पुलिन भोजन कर रहे थे नित्यानंद प्रभु महाकृपालोदार रघुनाथे भाग्य ए कई अंगीकार श्री नित्यानंद प्रभु परम परम उदार हैं उन्होंने रघुनाथ को भाग्य प्रदान किया और रघुनाथ के भाग्य का क्या कहना कि रघुनाथ ने श्री प्रभु के दंड को स्वीकार किया और नित्यानंद प्रभु को दंड महोत्सव समर्पित कर रहे हैं नित्यानंद प्रभाव प्रभा जान कौन जान महाप्रभु आन कराए पुलिंद भोजन नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को कौन जान सकता है महाप्रभु ने यद्य सन्यास लिया हुआ है परंतु ये महाप्रभु को साक्षात बुला करके जैसे भोजन करा रहे हैं सबको दर्शन नहीं हो रहा है परंतु महाप्रभु को लाकर के पुलिंद भोजन कराते हुए विराजमान हो रहे हैं राम रामदासादि गोप प्रेमा हरिया गंगातीरे तीर यमुना पुल ज्ञान कैला और उस समय श्री रामदास नित्यानंद प्रभु के परम प्रिय परकर है। ये बड़ी भारी वंशी हाथ में रखे तो रामदास इत्यादि जो गोप हैं वे बहुत आनंदित हो रहे हैं और गोप प्रेमाविष्ट हो रहे हैं और गंगा तीर पर यमुना पुलिंग का इनको आनंद की प्राप्ति हो रही है महोत्सव को सुनकर के आसपास के जितने भी गांव हैं वे लोग भी दही चीड़ा संदेश पैकेला इनको लेकर के बेचने के लिए दुकान लगा करके बैठ गए क्योंकि मांग पूर्ति का नियम है कि मांग ज्यादा है इसलिए पूर्ति भी होनी चाहिए तो आसपास के जो दुकानदार हैं बेभी अपना अपना सामान लेकर के दही चीड़ा संदेश इनको लेकर के बैठ गए द्रव्य मूल्य जो तो दुकानदार जितना सामान लेकर के आए सब मूल्य देकर के तार मूल्य द्रव्य मूल्य लिया तारे खाया उनसे ही खरीद लिया और द्रव्य मूल्य देकर के उन दुकानदारों को फिर से उसी सामान को खिला दिया है महोत्सव दर्शन करने के देखी थे आए थे से हो चिड़ा दधि कला करन भक्षण वे भी दही चिड़े का सबका भोजन करने के लिए विराजमान हैं। भोजन का दिन नित्यानंद आचमन कई भोजन करने के बाद में आचमन किया चार कुंडी अवशेष रघुनाथे दिल और श्री रघुनाथ को चार कुंडी कूड़ा दही चूड़ा के उनको चार कुंडा जो रखे थे उनको श्री रघुनाथ को दे दिया आठ तीन कुंड का है अवशेष छिल ग्रास घास कर सब भक्ति दिल और जो तीन कुंडी हैं उन तीन कुंडी को जो कुछ भी बाकी बचा उनमें से एक एक ग्रास करके अन्य जो ब्राह्मण रह गए थे उन सब ब्राह्मणों में भी उसको बांट दिया है पुष्पमाला प्रभु आगे दिल उस समय एक ब्राह्मण ने पुष्पमाला लाकर के प्रभु के गले में डाली नित्यान प्रभु के गले में दी और चंदन आने या प्रभु सर्वांगे लेपन, श्री महा नित्यान प्रभु के श्रीअंग में चंदन का लेपन किया माला चंदन तांबूल शेष ये आछिया श्री हस्ते प्रभु बांट दिया माला चंदन तांबूल जो कुछ भी बचा उसको श्री प्रभु ने अपने हाथ से सबको बांटा अच्छा सबको चंदन इत्यादि प्रदान किया आनंदित रघुनाथ प्रभु शेष पाया और आनंदित होकर के रघुनाथ ने ये अपूर्व आनंद को प्राप्त किया और अपने गण उनके साथ में सब आनंद पूर्वक ये भोजन करते हुए विराजमान हुए हैं तो नित्यानंदे बिहार ये हमने नित्यानंद प्रभु के बन भोजन का वर्णन किया चिड़ा दधी महोत्सव ये चिड़ा महोत्सव दधी महोत्सव इसकी बड़ी खाति हुई इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु फिर विश्राम करने के लिए पधारे और विश्राम करने के बाद में फिर श्री महा नित्यानंद प्रभु आपने जो राघा पंडित से कहा था राघा पंडित के घर पर कीर्तन करने के लिए पधारे वहां महाप्रभु श्री नित्या नित्यानंद प्रभु ने राघा पंडित के घर पर आनंद पूर्वक कीर्तन किया इस प्रकार महामहोत्सव निरंतर निरंतर विराजमान हुए श्री नित्यानंद प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय स्मृताय गौर हरिंबू